पाठ पित्रीन अथ पिताम आचार्या भ्रातृन पुत्रन पौत्रा सखीन तथा क्या पद से होगा सखीन तथा क्या शसुरा सुहृद्वुरा सुवृद योहो, योहो, इतना इतना लगा देखो, पहले लगेगा अथ प्रथम पंक्ति में अथे। तो अथ पार्थ इसके पश्चात अर्जुन प्रथा कुंती का पुत्र है ना कुंती का एक नाम प्रथा है इसलिए इनको पार्थ कहा जाता है प्रथाया अवत्यम अथ इसके पश्चात कार्था इसके पश्चात अर्जुन अवन में देखेंगे तत्रे और नीचे आएंगे उभयो सेनो अपनी नीचे है ना सताइसवें श्लोक में त्र उसे अपार्ञ मातुला भ्रातृन पुत्रान् औतरा तथा सखीन और पितरीन है ना ऊपर ऐसा तो कर लो दोबारा देखना इसको पा, क्या था ने अक्ष उभयो सेने, हो अपी. सेने हो अपी, हो, अपी हो गया हाँ. अब ऊपर आइये अच्छा स्थितान है ना स्थितान के साथ करना स्थितान पितरीन स्थितान पित्रीन आचार्यान मातुला भ्रातृन पुत्रान, शोत्रा तथा सखीन ससुरान ऊपर आ गया है ससुरान चूहृद्य लगाइए अथ इसके बाद पार्था अर्जुन ने तत्व सेनो अपि वहाँ दोनों सेनाओं में भी वहाँ दोनों सेनाओं में भी अभी है ना खड़े हुए दोनों सेनाओं में खड़े हुए अच्छा यहाँ पर है ना खड़े हुए अथवा स्थित दोनों सेनाओं हैं दोनों सेनाओं में स्थित है कौन कौन स्थित है ना देखना पित्रीन पितरीन का अर्थ अपना यहाँ पर ले लेना प्रसन्न अनुसार है पिता के भाई पिता के भाई।, भाई उसको ताऊ चाचा ऐसा जो भी कहे अपने हिंदी में, में है। चाचा कहते हैं दूसरी भाषा में कुछ कहते हुए चाचा दादा ऐसा कुछ हिंदी में रहते हैं अपने चाचा को और आचार्यों को मातु समझते है अपनी मामा, माता का भाई माता को भाइयों को पुत्रों को पोत्रों को पुत्रों को पोत्रों को तथा सखी ने उसी प्रकार मित्रों को सब से द्वितिया बहुवचन में बनता है सचिन ने उसी प्रकार मित्रों को ससुरों को क्या सूर्दा और सूर्यों को एो, एो यहां अर्थ में है और सूर्यों को भी और सूर्यों को भी अब किसके साथ उनमें होगा अपश्य सूर्यों को भी देखा अच्छा पिता अच्छा एक मिनट पिता महान को छोड़ा है क्या इस स्थितान के बाद पिता का अन्वय कर लेना स्थितान पित्रीन पिता महान ऐसा एक बार और देखो कोई पर छूटना नहीं चाहिए अथ पार्थ त्र उन अभी स्थिति पितामह पितृन पितामह आचार्यान मातुला भ्रातृन पुत्रन पौत्रन तथा सखीन ससुरान चुजा एवं अफ्यत हो गया कोई पर छूटा तो नहीं कौ, कौन कौन सा अच्छा हाँ उस अभी को कहा ले जाना है देखो नहीं देख देख लो अच्छा कहाँ रहेगा जो, जो है देखो देखो उसको लगाना कहाँ लगा अच्छा है वहाँ लगा दीजिए यहाँ सशुराम सुरदा अच्छा ये है यहाँ तो ये का सफी है सुरिद को भी देखा पर यहाँ जो अपी है इस अपी रन में कहाँ करेंगे थोड़ा सोचिए आप दोनों सेनाओं नहीं यदि वहाँ करे दोनों सेनाओं में भी तो अपी से फिर कोई तीसरी तीसरा पक्ष लेना है क्या तो अपी का भी होता है ना तो अपी कहां करना अच्छा है, उसके ना है? क्या बोला अपने के लाइन नीचे की लाइन को बाद में अन्वय कर देंगे उसका भी किया नहीं है मैंने इधर कर दे रुक जाओ बता देंगे हमें उसका बता देंगे बता देंगे उसका भी हमें तो ये अपी को लगाना कहाँ अच्छा रहेगा दोनों सेनाओं में भी यदि ऐसा करें अच्छा वहाँ सब स्थितान है ना अपी करो कर लो दोनों सेनाओं में ही अपी करते यो कर लो दोनों दोनों सेनाओं में ही स्थित है अपी का अर्थ क्या करेंगे ए तो दोनों सेनाओं में ही स्थित जहाँ लिखा है वहीं अन्वे हो जाएगा अब देखो जी आगे तान, सह अवस्थितान कृपया पर लगाना अवस्थिता तान बंधुन, धुन अवस्थितान तान, तान सर्वान बंधुन सह अवस्थितान वहां स्थित हुए तान बंधुन उन सभी बंधुओं को बंधुन मतलब संबंधियों को वहां स्थित हुए उन सभी संबंधियों को समीक्ष देखकर वहां स्थित हुए उन सभी संबंधियों को देखकर सह कौंत उस अर्जुन ने कुंती के पुत्र इसलिए कौंते कहा जाता है अर्जुन उस कौं वह कौंते, उस कौंत में विषाद कर कर। कर, करते हुए इदम अब्रवीत या वचन कहा लग जाएगा देखना एक बार फिर अवस्थितान सर्वान बंधु ने समीक्षा सह कुछ कृपया अविष्ट विशीदन इधमी हुए, वहाँ इस, वहाँ हुए उन सभी संबंधियों को समीक्षा देखकर सह उस अर्जुन ने पर कृपया अविष्ट अत्यंत करुणा से युक्त होकर विशीदन कर विषाद कर, करते हुए विषाद करते, करते हुए मतलब शोक करते हुए दुख करते हुए इदम अब्रवीत यहाँ वचन कब्य कौन सा वचन कह देखना दृष्ट्वा दृष्टि इमु समुपस्थितीद्ति मम गात्रा मुखम शरीरे में शरीर मे क्या, जायते लगाइए तो इदम वचनम्रबीत या बचन कहा कौन कृष्णा कृष्ण प्रिश्न यहाँ पर क्या है संबोधन है अन्य लगा लो फिर बताता हूँ मैं कि हे कृष्णा कृष्ण स्वजनम ए, हे कृष्ण युम समुपस्थितम इम स्वजनम दृष्टवा युद्ध करने की इच्छा वाले उपस्थित हुए इमम स्वजनम दृष्टवा इन स्वजनों को देखकर ठीक है युद्ध करने की इच्छा वाले इकट्ठे हुए या समुपस्थितम का पहले कर सकते है ठीक है ऐसे करो जैसा पहले बोला युद्ध करने की इच्छा वाले समुपस्थितम इम सजनम उपस्थित हुए इन सजनों को देख कर दृष्टवा देख कर मम गात्राणी सीदंती मेरे अंग शिथिल हो, हो रहे हैं सीदंती गंती शिथिल हो रहे मतलब ढीले हो रहे हैं जब बहुत बीमारी हो सभी तो अंग हो जाते हैं कुछ करने की इच्छा नहीं होती बस तो है।, हो है किसको देख करके स्वजनों को देख कर स्वजनों को देख कर ही उसको बीमारी भी हो गई इनकम कैसे लड़े अपने लोग हैं तो विषाद हो रहा है ना शोक कर रहा है ये शोक के कारण ऐसा हो रहा है शोक तो सबसे बड़ी बीमारी है दूसरे शारीरिक रोग उतने हानिकारक नहीं है जितना हानिकारक शोक है तो प्राणी गति मेरे अंग हैं, क्या मुखम परिस और मेरा मुख सूख रहा है तो बहुत बड़ा संकट सामने आ जाता है बहुत समस्या आ जाए तो मुख सूख जाता है लोगों का क्या मुखम परिस और मुख सूख रहा है क्या मैं शरीर हुए और मेरे शरीर में मम और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है वे कर से क्या होगा कंपन ये लघू में आया बसू सब देखुष कर करके दे बना है ना और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है क्या रोम हर्षा जाए थे और रोमांस हो रहा है और रोम खड़े हो जाते हैं ना ये भय से तो और रोमांच हो रहा है ऐसा बोल रहा अर्जुन तो क्या क्या हो गई अर्जुन को परेशानी है शिथिल लो रहे हैं मुख सूख रहा है शरीर में कंपन हो रहा है वो के शोक के कारण बहुत भय हो गया तो काफने लगा होगा है ना शरीर काँप रहा है उसका और रोमांच हो रहा है ये स्थिति हो गई अलग अच्छा आगे ये यही तो पढ़े थे ना और पढ़ जाइए चार पाँच स्लोक ना ब्रमती राज गोविंद कितना लगा लो है कितना लगा लो देखिए गया गांडीव संसते हस्तात्व क्या एवं परिदहते हस्तात्म संसते जब कंपन हो रहा है और शरीर अंग शिथिल हो रहे हैं तो क्या होगा हस्तात्म संसते कि हाथ पे गांडी धनुष खिसक रहा है छूट रहा है हाथ से गांडी से खिसक रहा है क्या अपी थे? क्या और त्वक अपिदही बहुत जल रही है परिता दहते और त्वचा भी बहुत जल रही है मतलब शरीर बिल्कुल गर्म बुखार जैसा हो गया उसको बुखार तो में शरीर जल तक जाता है ना और त्वचा भी तक रही है तो क्या बहुत तप रही है यहाँ त्वच प्राक है ना त्वको ये भागुरी के मध में यहाँ टाप हो जाता है हलंत शब्द है ना हलंत होने पर भी भागुरी के से यहाँ पर टाप होने पर क्या बनता है त्वचा पानी मत में टाप नहीं होगा वहाँ क्या सूत्र है आजाद सूत्र क्या है आजाद्य टापा आजादीगढ़ में पढ़े गए शब्दों से तथा अनंत शब्दों से टाप होता है तो अनंत नहीं है तो पारणी मत में टाप नहीं हरूलिक मत में टापिया होने पर त्वजा बन जाता है ये किया हुआ रूप है और त्वचा भी दर्द हो रही है न क्या सकनोमी अवस्था तुम क्या अवस्था तुम न सकनोमी और ए, ए, भ्रमत यू क्या मैं भ्रमत चामे क्या मना लगाइए क्या मैं मना भ्रमत यू और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है क्या मैं मना भ्रमित हुआ और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है जब मन भ्रमित होता है तो व्यक्ति कुछ निर्णय नहीं कर पाता है हम क्या करें क्या न करें इस प्रकार मुह उसका व्यक्त हो रहा है मेरा मन भ्रमित जैसा हो रहा है क्या अवस्था तुम न सकनोमी और स्थिर खड़ा नहीं रह सकता हूँ और खड़ा नहीं रह सकता हूँ अब तो क्या गिर जाएगा ऐसा लग रहा है क्या अवस्था तुम न सकनोमी और खड़ा नहीं रह सकता हूँ स्थिर खड़ा नहीं रह सकता हूँ अगले क्या बोलता है केसवा क्या विपरीतानी क्या केसवा और हे के सव। केपरीतानी निमित्तानी पश्मी मैं विपरीत लक्षण को देख रहा हूँ विपरीत लक्षण कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि विजय के सूचक होते हैं और कुछ लक्षण कैसे होते हैं जो पर सूचक होते हैं तो विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ विपरीत लक्षण यही है उनके ही हाथ पे सबका होगा विपरीत लक्षण हो रहा है और क्या है, अपने है, हो गया। है? बताएंगे आज कुछ लोग पढ़ाई है देते हैं फिर एक साथ सभी को बता देंगे केसव किस दे, में गोविंद सवार है सबको बता देंगे थोड़ा अन्दर चल जाए दो चार का में बता देंगे ठीक ना कहा है पाठ न्या केशवा और एक विपरीता पश्यामि मैं विपरीत निमित्त को देख रहा हूँ या विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ मन की प्रसन्नता हो वो, वो तो कार्य करने के लिए बहुत अनुकूल लक्षण कहा जाता है ये विपरीत तो लक्षण है क्या न चेय अनुपस्यामी हवा स्वजनम आहवे क्या आहवे स्वजनम श्रेय न अनुपस्यामी क्या अहवे अहवे का युद्ध और युद्ध में स्वजनम स्व अपने संबंधियों को मार कर और युद्ध में अपने संबंधियों को मारकर श्रेय न अनुपस्यामी श्रेय का अर्थ है कल्याणम श्रेय श्रेयसी श्रेयांशी दुधिया एक वचनांत है श्रेय न अनुपस्यामी अपना कल्याण नहीं देखता हूं लग जाएगा आहवे स्वाजन मत्वा युद्ध में अपने लोगों को मारकर श्रेय न अनुपस्यामी कल्याण नहीं देखता हूं और क्या कह रहे हैं अर्जुन न कांस विजय कृष्ण न चा राज्यम सुखानी चा कि न राज्य न गोविंदा किम भोग जीवित वा कृष्ण विजय न कांस कंसे उत्तम पुरुष एक वचन है तो आम कर्ता का अध्ययन कर लेना हे मैं है विजय नहीं चाहता हूँ यही है ना सब पलायनवाद हो पलायनवाद हो गया ये ये सब विजय नहीं चाहता हूँ और क्या राज्य में ना कंसे और राज्य नहीं चाहता हूँ कंसल साधन में करना क्या राज्य में ना कांस राज्य नहीं चाहता हूँ क्या सुखानी ना और सुख नहीं चाहता हूँ सुख नहीं चाहता हूँ गोविंद हे गोविंद संबोधन गो गो है कृष्ण भी संबोधन था गोविंद भी यहाँ संबोधन है गोविंद न किम न कर सुख है कि गोविंद हे गोविंद न राज्य ने किम किम कर किम प्रयोजन हे गोविंद राज्य से हमारा क्या प्रयोजन राज्य से हमारा क्या प्रयोजन अर्थात राज्य से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है राज्य से हमारा रा किन प्रयोजन क्या प्रयोजन भोग प्रयोजन भोगों से अथवा जीवन से हमारा क्या प्रयोजन भोगों से अथवा जीवन से हमारा क्या प्रयोजन मतलब भोग किन प्रयोजनम वीवित किन प्रयोजनम की भोगों से हमारा क्या प्रयोजन और जीवन से हमारा क्या प्रयोजन जीवन से कोई मतलब नहीं है जीवन से ही जीना भी नहीं चाहता अब तो ये स्थिति हो गई उसकी तो क्यों वो चाह कहता है कि मैं राज्य नहीं चाहता हूँ सुख नहीं चाहता हूँ क्यों नहीं चाहता है तो आगे बता रहा है अर्जुन क्यों नहीं चाहता है एसाम अर्थे कांकित न राज्य भोग सुखा ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक् धना आचार्य पितर पुत्र तथा सितामह मतुला चसुरा पौत्रा श्या संबंधीन तथा लगाइए अर्थे लगाए ये नज्य भोगा स सुखा कांचित अर्थे न राज्यम भोग सुखानी कंसितम ऐसा अर्थ है जिनके लिए न हम हमने या हम सभी ने असमा भी यहाँ पर न कि जिनके लिए हमने राज्य भोग और सुख की आकांक्षा की थी जिनके लिए हमने राज्य भोग और सुख चाहा था क्या क्या चाहा था राज्यम राजंक्षितम भोगितम या सुखानिकांतम ठीक है जिनके लिए हमने राज्य भोग और सुख चाहा था तो जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते थे जिन लोगों के लिए चाहते थे कि राज्य मिल जाए सुख मिल जाए और भोग भोग पदार्थ मिल जाए तो जिनके लिए चाहते थे वो तो सामने खड़े हुए मरने के लिए है? वो तो सामने मरने के लिए खड़े हैं जिसके लिए आप व्यवस्था पूरी करते हो वही सामने आ जाए मरने के लिए तो क्या किया जाएगा तेईमे वे ये कौन कौन कौन तो लेखन तेई पितर पुत्र तथा एव पिताम मतुला चतुरा श्रला तथा संबंधिना तथा संबंधीन युद्धे प्राणी त्यक्त अवस्थिता हा। तेमे कौन-कौन आचार्यगण और हमारे ताऊ पुत्र उसी प्रकार से मातुल सियाला सियाला मतलब ये हिंदी में श्याला कहते हैं पत्नी का भाई हाँ पौत्र तथा अन्य संबंधी तथा अन्य संबंधी युद्धे प्राणा चा धनानि त्यक्त युद्ध में प्राण और धन का मुँह छोड़कर खड़े हैं। युद्ध में प्राण और धन का मुंह छोड़कर खड़े हैं प्राण और प्राण को छोड़कर खड़ा हो तो सकता है कोई हम्म? छोड़ने के लिए नहीं तो इसलिए क्या है प्राण और धन का मुँह छोड़कर खड़े हैं। ये अर्थ हो जाएगा तो प्राण को छोड़कर तो नहीं खड़ा हो सकता है कोई लग जाएगा अन्य देख लेने एक बार ये शाम अर्थ है राज्य भोगा चाहखाठत्र पिताम मातु चतुरा पौत्र तथा संबंधीन युद्ध प्राणन चाहना त्यक्त अवस्थिता तो प्राण और धन का मोह छोड़कर वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अब ये तो सब ये तो किसके लिए राज्य भोग किसके लिए है ना किसके लिए तो सब तो यही खड़े हुए पर छेद बोलना प्राणात सूत्र बोलो कौन कौन लगेंगे लगा प्राणास्तवा बोलो? बोलो बोलो बोलो तो पूरा चारी चारी। ना। आ? आ? क्या आता है यहाँ सकार में क्या आएगा ठीक है ना? ना। ना न सौ ठीक है अब वेघना एक न ना हो जाएगा ये एक न्छा घनता अभी मधुसूदना अभी तैलोकराज्य हेतु कि अच्छा मधुसूदना घनो घनता अपीताना इच्छा मी अच्छा हे मधुसूदना घनता अपी कर मारने पर भी दूसरे लोग मारेंगे ना हे मधुसूदन दूसरों के द्वारा मारे जाने पर भी दूसरों के द्वारा मारे जाने पर भी ऐतान हंसुम ना इच्छा मी इन सबको मैं मारना नहीं चाहता इन सबको मैं मारना नहीं चाहता ये बोल रहा है मधुसूदना घनता दूसरों के द्वारा मारे जाने पर भी मतलब दूसरे लोग यदि अर्जुन को मारे तो भी वो किसी को मारना नहीं चाहता है घनताफी दूसरे के द्वारा मारने पर भी ऐसा इच्छा में इन संबंधियों को मारना नहीं चाहता हूँ इन संबंधियों को मारने की इच्छा नहीं करता हूँ अच्छा एक मिनट दोबारा लगाइए कभी छूट नहीं चाहिए तैलोक राजस्व हेतु तो अपी दो देखना मधुसूद मधुसूदना जनता अपी त्रैलोक राजसुअ तो अपी हे मधुसूदना तैलोक राजस्व हेतु अपी की तीनों लोगों के राज्य के लिए भी तीनों लोगों के तीनों लोगों का राज्य पाने के लिए भी ऐतान अंतुम न इच्छा में इनको मारना नहीं चाहता हूँ त्रैलोक राजस्व हेतु तीनों लोगों के राज्य की प्राप्ति के लिए भी इनको मारना नहीं चाहता हूँ क्या कहना थोड़ी सी पृथ्वी के लिए तीनों लोगों की राज्य पाने के लिए भी मैं नहीं मारना चाहता हूँ और थोड़ी सी मही करते किम और थोड़ी सी मही के लिए क्या करना है इनको मतलब तीनों लोगों के राज्य पाने के लिए भी नहीं मारना चाहता थोड़ी किसी पृथ्वी के लिए मारेगा वहीं तो करते हैं कि थोड़ी सी पृथ्वी के लिए क्या ये मतलब है इस पृथ्वी के लिए क्या करना है निहत्य धार्त ये, ये तो पड़ा सच ठीक पैतीस तक उच्चारण हुआ है ना अभी चालीस तक उच्च और कर जाइए <Justheitemen> लगा ये निहत्य धारत राष्ट्र न का थी थी जनार्दन जनार्दना हे जनार्दनाष्ट्रिहत नीति स्यात श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण का एक नाम अर्जुन भी है अभी अर्थ दिखा देंगे इन शब्दों का हे जनार्दना धार्त राष्ट्र निहत्य न कह प्रीति स्यात हे जनार्दन धित्राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख होगा हमे? हमें क्या सुख होगा हमें क्या सुख मिलेगा रहा है। के पुत्रों को मार कर हमें क्या-क्या मिलेगा? पापम एव आश्रय असमान हतवा एतान हा, एतान हा हत्वा अस्मान असमान स्वापम एवं एतान आतना हत्वा इन आतो को मारकर इन आतताइयों को मारकर अस्मान मतलब हमको स्वापम एवं आश्रहेद पाप ही लगेगा आई को मारकर मार पाप नहीं होता है ये तो मुँह से युक्त हो गया है इसलिए ऐसी भाषा बोल रहा है बुद्धि विपरीत हो जाती है वो में तो कुछ न कुछ बोलता है वाल्मीकि रामायण के उत्तर में दिया है की जो राजा अपराधी व्यक्ति को दंड नहीं देता है वह नरक का अधिकारी होता है मतलब है, वो पाप करने वाले को अनीति करने वाले को दंड नहीं दे तो नरक मिलता है और यदि वो दंड देते हैं तो वो उत्तम फल के भागी होते हैं। इसलिए कर्तव्य है राजा का अपराधी को दंड देना और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल देना तो आठ को मारने से कोई पाप नहीं आठ तारी तो को मारना करना चाहिए अच्छा हमारा भागवत का अभ्यास नहीं है ना भागवत में कहा होगा तो ए, लेकिन वो मुँह के कारण अर्जुन ऐसा कह रहा है न्यायाधीश भी किसी अपराधी को फांसी दे देता है तो न्यायाधीश कोई साथ नहीं लगता है कर्तव्य का पालन कर रहा है वहाँ क्षमा कर देने पर ही वो पाप का भागी हो जाएगा क्षमा करने पर ही पाप का भागी हो जाएगा क्योंकि अपराधी लोगों को यदि क्षमा कर दिया जाए तो अपराध क्षमा देते हैं क्या उनकी अपराध करने में और अधिक्रवृति होती है अच्छा दंड विधान कठोर न होने से तो देश की सब्जी जैसा हो रही है दंड विधान बहुत ढीले हो गए हैं इसलिए सब ये देश बहुत भ्रष्टाचार की और पटन की ओर जा रहा है जहाँ दंड विधान कठोर होते वहाँ का शासन अच्छा रहता है ये तो है ये इनवर्जुन मुँह के कारण ऐसा बोल रहा है कि आरचाई को मारकर हमको पाप लगेगा सभी भगवान ने उसको युद्ध में लगाया है कि तुम पागल जैसा बोल रहा है सब भगवान उसको तो कहेंगे सब क्या बोलता है अपने कर्तव्य का पालन करें वहां तो पक्ष भी नहीं करना पड़ता है ऐसा शासक को हमारे घर का है ये बाहर का है पक्षपात भी नहीं करना चाहिए न तस्मात नाष्ट्र स्व बांधवा स्वजनम ही कथम अथवा सुखिना श्याम माधवा इसलिए इसलिए स्वाबांधवान बांधवान धात राष्ट्रान न तुम व्यय ना अर्या तस्मात लेना इसलिए हे माधव तस्मात माधव इसलिए हे माधव स्वाबांधवान बांधवान धात राष्ट्रान न तुम व्यम इसलिए अपने बांधो धित के पुत्रों को मारने में न वाहा हम समर्थ नहीं है ठीक है इसलिए हे माधव बंधु यो बांधवा यह स्वत्व सत्य होता है इसलिए हे माधव अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में हन तुम व्यय ना अरेहा हम समर्थ नहीं है और यहाँ और क्या कहता है यशमात क्योंकि सजनम हटवा कथम सुखिना श्याम कि अपने लोगों को मारकर मैं कैसे सुखी होंगे या अपने लोगों को मारकर हम सब कैसे सुखी होंगे प्रश्न उठा रहा है ना कथम कैसे सुखी होंगे प्रश्न आक्षेप अर्थ में है यहाँ कथम अपने लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे इसका मतलब अपने लोगों को मारकर हम सुखी नहीं होंगे तो यहाँ जो है कथम ये प्रश्न अर्थ में नहीं है बल्कि आक्षेप अर्थ में है जो आक्षेप कर रहा है कि अपने लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे अर्थात अपने लोगों को मारकर हम सुखी नहीं हो तो सकते है ऐसा है अब देखिए सभी तो जैन लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी तक नरक में पड़े हुए हैं जैनियों के ग्रंथों में लिखा हुआ है श्री कृष्ण ने जो है ना युद्ध करवाया है ना युद्ध करा करके बहुत लोगों को मरवा दिया लेकिन जैनियों का धर्म अच्छा नहीं है क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार तो कोई पाप नहीं है ना यदि दुष्टों का संघार के लिए दुष्टों का संघार करा दिया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है वो तो जैनियों के शास्त्र अप्रामाणिक है युक्ति युक्त नहीं है तो उन्होंने ऐसा पागल पन्ने का कुछ न कुछ कह रखा है उन्होंने ऐसा लिखा है है ना? जनियों वो दया भी अच्छा नहीं है जनियो परंतु ऐसा लिखा है कि अभी तक नरक से उद्धार नहीं हुआ कृष्ण का ऐसा उल्टिया लिखा होगा तो पागल लोग सब ऐसा उल्टा पुलटा लिखते हैं जेनी होगा, जेनी तो सुनने में स्नान भी नहीं करते हैं, हैं? तो स्नान करने से जो है ना कुछ कीड़े हीड़े जो हम बैठे घूम जायेंगे रगड़ करके स्नान भी <laughs> अच्छा। बालों में ऐसा तो हिंदू धर्म में भी बहुत है लेकिन यहाँ शास्त्र के अनुसार सब काम करना है शास्त्र स्नान करने को कहता है तो स्नान करना है शास्त्र जो कर्म कहता है सब करना है भगवान ने उनके यहाँ तो शास्त्र प्रधान नहीं है इसलिए वो स्नान भी नहीं करते हैं बाल को भी ऐसे अब तो कुछ केमिकल लगा देते नहीं ऐसे उखाड़ने की प्रथा थी काटने से कोई जंतु मर सकता है सकता है इसे काटना नहीं, नहीं।, नहीं है इसलिए उसको खींचना है ऐसे खून निकल जाए तो कोई बात नहीं उड़ उड़ कर अभी तो कुछ केमिकल लगा देते होगा गया है संस्कार होता था उनका कोई जैन साधु बनेगा तो बड़ा उसके अंदर बहुत आसमल होना चाहिए तो साधु बनेगा तो कैसे उखाड़ मिलकर के खून निकल जाएगा पूरा नहीं अब चलने लगे है वो मर्यादा नहीं है जैन साधु पहले गाड़ी से चलते नहीं थे अभी कुछ वर्षो से चलना शुरू हो गया तो जैन मुनि गाड़ी से नहीं चलते पैदल ही चलते है खैर तब तो उनमें बहुत है वह तो नहीं पहनते दिगंबर बहुत तब तो करते है वेद नहीं मानते इतना ही है बाकी तब तो बहुत भी है अब ये देखेंगे यद्यपि यद्यपि एक न पश्योभोपहतचेतसा कुलक्षत दोषम मित्र ग्रोहे दो, चाकृत यद्यपि एक यद्य लोभोपहत चेतसा एक कुलक्षयृतम दोषम या मित्र द्रोहे पाठक न पश्यपि अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण से, से कि पहा से युक्त लोग से युक्त, युक्त उपहद है ना कि लोभ के कारण भ्रष्ट हुए चित्त वाले लोभ के कारण भ्रष्ट हुए चित्त वाले या लोभ के कारण भ्रष्ट हुई बुद्धि वाले है ये है एक यद्यपि लोभ के कारण भ्रष्ट हुई बुद्धि वाले एते ये कौरव ये बात तो सही है लोभ के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोग के कारण भ्रष्ट हुई बुद्धि वाले एते ये कौरव दोषम कुल के क्षय से होने वाले दोष को नापच्यंती नहीं देखते हैं कि कुल के नाश होने से बहुत दोष आ जाते हैं कि कुल के नाश से होने वाले दोषों को नहीं देखते हैं क्या मित्र द्रोहे पाठकम न पश्यंती और मित्र के साथ द्रोह करने में या मित्र के साथ द्रोह करने, करने पर होने वाले पाप को तो नहीं देखते हैं तो क्या क्या नहीं देखते हैं कुल दोषम न पश्यंती कि कुल के विनाश से होने वाले दोष को नहीं देखते हैं कुल के विनाश से बहुत दोष हो जाता है घर के बड़े बूढ़े सब मर जाए तो कुल की परंपराओं का पालन नहीं हो पाता है उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं हो पाता है सब उससे उच्चील हो जाते हैं जो बच्चे स्त्रियाँ जो होती है वो सब मर्यादा का पालन नहीं रहता है और जो रीति रिवाज हैं उनका जो कर्म कांड है उसका भी लोग हो जाता है पता नहीं रहता दूसरों को क्या मित्र द्रोहे पाचकम न पश्च्य और मित्र के साथ द्रोह करने पर होने वाले पाप क्यों तो नहीं देखते हैं पाप क्यों तो नहीं जानते हैं है ना हाँ मित्र के द्रोह मित्र के साथ द्रोह करने पर बहुत बड़ा पाप लगता है तो मित्र के साथ कभी द्रोह करना नहीं चाहिए और मित्र के साथ द्रोह करने पर होने वाले पाप को नहीं देखते हैं कौन नहीं देखते है ऐसे कौन तो तो है लोगों पास चेस्ता एटेट इसलिए कथम नियम अस्मा पापाद अस्मान पापाद और क्या है अस्मार्थ पंचमी चंद में क्या बनता है शब्द से अस्मार्थ, अस्मार्थ निवर्तित्रम दोदना तो ये नहीं देख रहे हैं और अपने को बता रहे योन की हम कैसे हैं जनार्दना जनार। कुल क्षय कृतम दोषम प्रापस्त अस्मात पापात निवर्तितुम अस्मा कथम लगेगा जना, कुल के विनाश से होने वाले दोष को जानने वाले कुल के विनाश से होने वाले वाले दोष को जानने फिर अस्माभि के साधन में वो दोन थे अस्माभि वो तृतीया बहुत कुल के विनाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम सब अस्मात्पात निवर्तित तुम कथम न गेयम इस पाप से बचने को इस पाप से बचने का उपाय क्यों न जाने इस पाप से बचने का उपाय क्यों न जाने लग जाएगा इस पाप से बचने का उपाय क्या है खयरता है ना खयरता की बात आदि अब पाप तो है नहीं फिर भी मुंह के कारण उसको पाप समझ रहा है अब पंक्ति लगाना जनार्दना कुलक्ष अस्मा भी अस्मात पापात निवर्तितुम कथम न घेयम हे जनार्जना कुल के विनाश से होने वाले दोष को जानने वाले से जानने वाले अस्मा हम सब हम सबको इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए या हम सब इस पाप से बचने का उपाय क्यों न खोजें ये कौन कह रहा है अर्जुन।, अर्जुन और बता रहा है कुलक्यंती कुल धर्म सनातन कुल का प्रणश्यंतीणस्यं होने पर कुल का विनाश होने पर सनातना कुल धर्म प्रणस्यंती सनातन कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं सनातन मतलब जो सदा से चले आ रहे कुल के धर्म अपने कुल का जो धर्म है जो शास्त्र सम्मत कर मैं अपने परिवार का वो सभी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि जो वृद्ध लोग होंगे बड़े लोग होंगे वो मर जाएंगे फिर नए नए बच्चों को पता नहीं होगा अब तो क्या है एक टीवी एवी आ गई ना तो सनातन धर्म तो खत्म ही हो गया पहले तो सभी लोग सुबह सूर्योदय से काफी पहले उठ जाते थे और उठ करके थोड़ा बहुत सभी भगवान को याद करते नियम था सबका अब तो टीवी वाले क्या करते हैं देर रात में सोते हैं और सूर्योदय के बाद जगत है आठ बजे तो हिंदू धर्म तो खत्म ही हो गया अभी हिंदू धनों को तो किया है और ये देखना सनातन सनातन नष्ट हो जाती है और देखना जो समय बचता था काम से तो थोड़ा लोग भगवान को भी याद करते जब समय जहाँ बचाता टीवी के पास जब भी समय बचा उसी के पास टीवी मोबाइल ने सब तो बिगाड़ी दिया सबको तो देखना आगे धर्म नष्टे कुलम कृष्ण अधर्भवतीत धर्में नष्टे कुल कृस्तनम अभी लगाइए धर्मे धर्में नें अधर्म कृस्न कुभवतीत क्या धर्में नधर्म कृष्ण कुल अभीत धर्मे नष्ट धर्म नष्ट होने पर अधर्म में कृष्णम कुलम संपूर्ण कुल को अभिभवती कर दबा लेता है सब ओर से दबा लेता है उत्कर्ष एव है ऐसा लगाना धर्म नष्ट होने पर अधम नहीं धर्म नष्ट होने पर अधर्म संपूर्ण परिवार को सब ओर से दबा ही लेता है उत्कर्ष एव ही सब ओर से दबा ही लेता है कौन दवा लेता है अगर में किसको दवा लेता है संपूर्ण कुल को हाँ संपूर्ण कुल को जब धर्म नष्ट हो गया तो अधर्म दवा लेगा कि धर्म नष्ट होने पर अधर में संपूर्ण परिवार को स्वागोर से दवा ही लेता है अच्छा भगवान नाम कौन कौन आए आज के पाठ में कृष्णा कृष्ण गोविंद जनार्दना माधव तो कल हो गया था हाँ माधव की विस्पत्ति कल आ गई थी कृष्ण केशव गोविंद मधुसूदना जनार्दना जनार पाँच शब्द आए हैं अच्छा अष्टमी तो है ही तो इनको नूमी को बताएंगे और भी हो जाएगा पांच शब्द ये हैं हो सकता है देखो एक आधा कोई शब्द आएगा कि नहीं आएगा भी पता नहीं मैं तो इन्ही को बता देंगे पाँचों को अष्टमी के बाद बताएंगे है ओम पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण उद्यव पूर्णमाधाया पूर्णमेव्य